जिज्ञासा साधक जब घर छोड़ता है तो क्या उसे एकांत में रहना चाहिए समाधान राजा भरतिहरि का भांजा गोपीचंद जब वैराग्य से घर छोड़कर जा रहा था तब उसकी माता ने उपदेश दिया था बेटा किले में रहना मखमल के गद्दे पर सोना और हमेशा अमृत का भोजन करना गोपीचंद ने पूछा माता वहाँ किले में कैसे रहूँगा उसने कहा किला है साधु समाज उसके बीच में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे मन में कुछ गलत आया भी तो तुम्हारे साथ एक घेरा रहेगा जिससे गलत कार्यों से बचे रहोगे फिर पूछा माता गद्दा कैसे मिलेगा तो जवाब दिया तुम सोने की चिंता ही मत करना अपने साधन में पूर्ण प्रयत्न से लगे रहना जब थक कर लौटोगे तो चाहे मिट्टी में लेटो या पत्थर पर ऐसी निद्रा आएगी मानो मखमल के गद्दे पर सोए हो गोपीचंद ने फिर पूछा माता भिक्षा में तो सूखी रोटी मिलेगी वहां अमृत कहाँ मिलेगा जवाब मिला जब खूब भूख लगे तभी भोजन करना उस समय सूखी रोटी भी अमृत के समान ही लगेगी हमारा कहना है कि नया साधक यदि कभी कमजोर है तो साधुओं के बीच में रहे परिपक्व होने पर एकांत में रह सकता है परंतु वहाँ इतना ध्यान रखे कि समय का ठीक ठीक सदुपयोग हो सके एक और बात है कि कई चीजें दूर से अच्छी मालूम होती है परंतु वस्तु स्थिति भिन्न होती है वनवास काल में राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साँस चित्रकूट में ठहरे हुए थे कंद मूल फल लकड़ी आदि लक्ष्मण जी जंगल से ले आते थे सीता जी कुटी के बाहर लीपना भोजन बनाना आदि सब काम कर लेती थी राम जी बैठ ऋषियों से सत्संग करते थे कुछ तपस्या के मन में आया कि हम लोग अकेले रहते हैं कंद मूल लाना चूल्हा जलाना झाड़ू लगाना यह सब काम करने में हमारा बहुत समय बीत जाता है इससे तो राम जी का गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है पत्नी सब काम कर लेती है और स्वयं बैठकर सत्संग करते हैं पर अब यदि विवाह करना चाहें भी तो हम तपस्वियों को कौन अपनी कन्या देगा तो किसी ने कहा सुना है राम जी के चरण स्पर्श से एक पत्थर स्त्री अहिल्या बन गया हम लोग भी एक एक पत्थर लेंगे और मौका देकर उनका चरण स्पर्श करा देंगे वे सब स्त्री बन जाएंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा यह योजना बनी ही थी कि कुछ दिन में सीता हरण हो गया तो राम जी अज्ञानियों के समान रोने लगे जब ऋषियों ने उनसे रोने का कारण पूछा तो बोले जो गृहस्थ होगा उसे तो रोना ही पड़ेगा अब सभी तपस्वियों ने अपना अपना पत्थर फेंक दिया इसी प्रकार दूर से मालूम पड़ता है कि एकांत में बहुत सुविधा होगी पर वास्तविकता कई बार इससे भिन्न भी होती है यह सब विचार एकांत में रहने से पहले करना चाहिए यदि भगवान पर दृढ़ भरोसा और प्रतिक्षा है तो साधक एकांत में रह सकता है